शिव पुराण रुद्र संहिता सूर्य कहते हैं मुनीश्वरों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया यह सब मुझे बताइए इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है ब्रह्मा जी ने कहा नारद सुनो चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई यह सब सुनाता हूँ काम्पिल्ड नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुण था वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसके बंधन से छुड़ा दिया शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम पुत्र हुआ वहाँ उनका नाम था दम वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव भजन किया करता था वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था ब्रह्मन समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहाँ वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्न में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था दैव योग शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया इस सत्कर्म के फल फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवा कर उसने यह दिकपाल का पद पा लिया मुनीश्वर देखो तो सही कहां उसका वह कर्म और कहां यह दिखपाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहां उपभोग कर रहा है तात् यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई अब एकचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ